पत्रावली एक कुमारी मेरी हेल को लिखित चौवन पश्चिम तैंतीसवीं स्ट्रीट न्यूयॉर्क एक फरवरी अट्ठारह प्रिय बहन तुम्हारा सुंदर पत्र मुझे अभी मिला कभी कभी काम के लिए काम करने को विवश हो जाना यहाँ तक कि अपने परिश्रम के फल के भोग से वंचित भी रह जाना एक अच्छी साधना है तुम्हारे आक्षेप से मैं प्रसन्न हूँ और मुझे इसका जरा भी दुख नहीं अभी उसी दिन श्रीमती थर्सबी के यहाँ एक प्रेस बिटेरियन सज्जन के साथ गर्मा गर्म बहस हो गई थी सामान्य रीति से उन सज्जन का पारा चढ़ गया और वे क्रोध में आकर दुर्वचन कहने लगे परंतु बाद में श्रीमती बुल ने मुझे बहुत झिड़का क्योंकि इस प्रकार की बातें मेरे काम में बाधा डालती है ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा भी यही मत है मुझे प्रसन्नता है कि तुमने इसी समय इस प्रसंग को उठाया क्योंकि मैं इस पर बहुत विचार करता रहा हूं। पहली बात यह है कि मुझे इन बातों का तनिक भी दुख नहीं कदाचित तुम्हें इससे नाराज़गी होगी होने की बात ही है मैं जानता हूं कि किसी की भी सांसारिक उन्नति के लिए मधुरता कितना मूल्य रखती है मैं मधुर बनने का भरसक प्रयत्न करता हूँ परंतु जब अंतस्थ सत्य के साथ विकट समझौता करने का अवसर आता है तब मैं ठहर जाता हूँ मैं दीनता में विश्वास नहीं रखता मैं समदर्शित्व में विश्वास रखता हूँ अर्थात सबके लिए संभव। अपने ईश्वर स्वरूप समाज की आज्ञा पालन करना साधारण मनुष्यों का धर्म है लेकिन जो ज्ञान के आलोक से संपन्न व्यक्ति हैं वे ऐसा कभी नहीं करते यह एक अटल नियम है एक व्यक्ति अपनी बाह्य परिस्थितियों एवं सामाजिक विचारों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है और समाज से जो कि उसका सब प्रकार के कल्याण करने वाला है सब प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है दूसरा एकाकी खड़ा रहता है और समाज को अपनी ओर खींच लेता है समाज के अनुकूल रहने वाले मनुष्य का मार्ग फूलों से आच्छादित रहता है और प्रतिकूल रहने वाले काटों से परंतु लोकमत के उपासकों को एक क्षण में विनाश होता है और सत्य के संतान सदा जीवित रहती है सत्य के तुलना में एक अनंत शक्ति वाले क्षय पदार्थ से करूंगा, वह जहां भी गिरता है जलाकर अपना स्थान बना लेता है यदि नरम वस्तु पर गिरे तो तुरंत और अगर कठोर पाषाण हो तो धीरे धीरे परंतु जलता अवश्य है जो लिख गया सो लिख गया मुझे दुख है बहन कि मैं प्रत्येक सफ़ेद झूठ के प्रति मधुर और अनुकूल नहीं हो सकता प्रयत्न करने पर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता इसके लिए मैंने आजीवन कष्ट उठाया है परंतु मैं वैसा नहीं कर सकता मैंने प्रयत्न पर प्रयत्न किया है पर ऐसा नहीं कर सकता अंत में मैंने उसे छोड़ दिया ईश्वर महिमा है वह मुझे कपटी नहीं बनने देता अब जो मन में है उसे सामने आ जाने दो मैं ऐसा कोई मार्ग नहीं निकाल पाया जिससे मैं सबको प्रसन्न रख सकूं। मैं वही रहूँगा जो मैं प्रकृत रूप से हूँ अपने अंतरात्मा के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार सौंदर्य और यौवन का नाश हो जाता है जीवन और धन का नाश हो जाता है नाम और जश का भी नाश हो जाता है पर्वत भी चूर चूर होकर मिट्टी हो जाते हैं मित्रता और प्रेम भी नस्वर है एकमात्र सत्य ही चिरस्थाई है हे सत्य रूपी प्रभु ही मेरे एकमात्र पथ प्रदर्शक बनो मेरी उम्र बीत रही है अब मैं केवल मीठा और केवल मीठा नहीं बना रह सकता जैसा मैं हूँ मुझे वैसा ही रहने दो हे सन्यासी निर्भय होकर तुम दुकानदारी वृत्ति छोड़ दो शत्रु मित्र भेद न रख सत्य में दृढ़ प्रतिष्ठ रहो और इसी क्षण से यह परलोक और भविष्य के सब लोगों का उनके भोग एवं उनकी असारता का त्याग कर दो हे सत्य तुम ही मेरे एकमात्र पथ प्रदर्शक बनो मुझे धन या नाम या यश या भोग की कोई कामना नहीं है बहन मेरे लिए वे धूल के समान है मैं अपने भाइयों की सहायता करना चाहता था प्रभु की कृपा से मुझमें धनोपार्जन का चातुर्य नहीं है हृदयस्त सत्य की वाणी की आज्ञा पालन न कर मैं लोगों की सनक के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न क्यों करूं? मन अभी दुर्बल है बहन और कभी कभी यंत्रवती सांसारिक आधारों को पकड़ना चाहता है परंतु मैं डरता नहीं मेरा धर्म सिखाता है कि भय ही सबसे बड़ा पाप है प्रेस पादरी से पिछली झपट के बाद और फिर श्रीमती भूल से लंबे झगड़े के पश्चात जो मनु ने सन्यासियों के लिए कहा है अकेले रहो और अकेले चलो वह स्पष्ट हो गया सब प्रकार की मित्रताएं और प्रेम बंधन है ऐसी किसी प्रकार की भी मित्रता नहीं विशेषता स्त्रियों की जिसमें मुझे दो मुझे दो का भाव न हो हे महर्षियों तुम ठीक ही कहते थे जो किसी व्यक्ति विशेष के आश्चर्य रहता है वह उस सत्यरूपी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता शांत हो मेरी आत्मा निसंग बनो और परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा जीवन मिथ्या है मृत्यु भ्रम है परमात्मा का ही अस्तित्व है इन सब का नहीं डरो नहीं मेरी आत्मा निसंग बनो बहन मार्ग लंबा है समय थोड़ा है संध्या हो रही है मुझे शीघ्र ही घर जाना है मुझे शिष्टाचार सीख शीक, सीखने का समय नहीं है मुझे अपना संदेश देने का समय तो मिलता ही नहीं तुम गुणवती हो दयावती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ परंतु अप्रसन्न न हो मैं तुम सबको नितांत बच्चे ही समझता हूँ स्वप्न न देखो आह मेरी आत्मा स्वप्न न देखो संक्षेप में मुझे एक संदेश देना है मुझे संसार के प्रति मधुर बनने का समय नहीं है और मधुर बनने का प्रत्येक यत्न मुझे कपड़ी बनाता है चाहे स्वदेश हो या विदेश इस मूर्ख संसार की प्रत्येक आवश्यकता पूरी करने की अपेक्षा तथा निम्नतम स्तर का असार जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा मैं सहस्त्र बार मरना अधिक अच्छा समझता हूँ यदि तुम श्रीमती भूल की तरह समझती हो कि मुझे कुछ कार्य करना है तब यह तुम्हारी भूल है नितांत भूल है इस जगत में या अन्य किसी जगत में मेरे लिए कोई कार्य नहीं है मेरे पास एक संदेश है वह मैं अपने ढंग से ही दूंगा। मैं अपने संदेश को न हिंदू धर्म न ईसाई धर्म न संसार के किसी और धर्म के सांचे में ढालूँगा बस मैं केवल उसे अपने ही साँचे में ढालूँगा मुक्ति ही मेरा एकमात्र धर्म है और जो भी उसमें रुकावट डालेगा उससे मैं लड़कर या भाग कर बचूँगा छीह मैं और पादरियों को प्रसन्न करूँ बहन बुरा न मानना तुम बच्चे हो और बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तुम लोगों को उस स्रोत का आस्वाद नहीं मिला जो तर्क को तर्क शून्य मर्त को अमर संसार को शून्य और मनुष्य को ईश्वर बना देता है यदि तुम निकल सकती हो तो इस मूर्खता के जाल से निकलो जिसे दुनिया कहा जाता है तभी मैं तुम्हें वास्तव में साहसी और मुक्त कह सकूँगा यदि नहीं तो जो इस झूठे ईश्वर अर्थात समाज से भिड़ने का और उसके उदंड कपट के पैरों के नीचे कुचलने का साहस रखते हैं उनको उत्साहित करो यदि तुम उत्साह नहीं दिला सकते तो चाहे मौन रहो किंतु उन्हें संसार से समझौता करने के और मधुर और कोमल बनने की झूठे मिथ्यावाद के कीचड़ में फंसाने का प्रयत्न न करो यह संसार यह स्वप्न यह अति भयानक दुस्वप्न इसके देवालय और छल कपट इसके ग्रंथ और लुच्चापन इसके सुंदर चेहरे और झूठे हृदय इसके धर्म का बाहरी ढोंग और भीतर का अत्यंत खोखलापन और सबसे अधिक इसकी धर्म के नाम पर दुकानदार की शिवृत्ति मुझे इससे सख्त नफरत है क्या संसार के हाथ बिके हुए दासों की कहीं सुनी बातों से मेरी आत्मा का तोल होगा छी बहन तुम संन्यासी को नहीं जानती मेरे वेद कहते हैं कि वह सन्यासी वेद शीर्ष है क्योंकि वह देवालय संप्रदाय धर्म मत पैगंबर ग्रंथ और इनके समान सब वस्तुओं से मुक्त है धर्मोपदेशक हो या और कोई उन्हें चिल्लाने दो मेरे ऊपर जिस प्रकार भी आक्रमण कर सके करने दो मैं उन्हें वैसा ही समझता हूं जैसा हरि ने कहा है हे सन्यासी अपने रास्ते जाओ कोई कहेगा यह कौन पागल है कोई कहेगा यह कौन चांडाल है कोई तुम्हें साधु जानेगा संसारियों की बकवास से योगी न तो रुष्ट होता है न तुष्ट वह सीधा अपने मार्ग से जाता है परंतु जब वे आक्रमण करें तब यह जानो कि बाजार में हाथी के पीछे कुत्ते अवश्य लगते हैं परंतु वह उनके चिंता उनके चिंता नहीं करता वह सीधा अपनी राह पर जाता है इसी तरह से जब कोई महात्मा प्रकट होता है तब उसके पीछे बकने वाले बहुत लग जाते हैं मैं लैंड्सबर्ग के साथ चौवन पश्चिम तैतीसवें स्टेट में रहता हूं। यह वीर और उदार आत्मा है परमात्मा उसका भला करे कभी कभी मैं गर्णसी परिवार के घर सोने के लिए चला जाता हूं। परमात्मा की तुम पर सदैव कृपा रहे और वह तुम्हें इस महापाखंड अर्थात संसार के शीघ्र निकाले यह संसार रूपी वृक्ष राक्षसी कभी तुम्हें मोहित न कर सके शंकर तुम्हारे सहायक हों उमा तुम्हारे लिए सत्य का द्वार खोल दे और तुम्हारे मोह को नष्ट कर दे प्रेम और आशीर्वाद पूर्वक तुम्हारा विवेकानंद